पृथ्वी ग्रह एक झिरो का इक्कीसवा भाग वायुमंडल पर मंडराता खतरा यद्यपि हमारे ग्रह पर जीवन के अस्तित्व के लिए वायुमंडल अत्यंत आवश्यक है लेकिन हमारी कुछ गतिविधिया इसके लिए खतरा उत्पन्न कर रही है औद्योगिक गतिविधियों में जीवाश्म ईंधन के दहन और वाहनों में पेट्रोलियम के उपयोग करने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल में असुतुलन उत्पन्न होने से हरित ग्रह प्रभाव में वृद्धि हो रही है जिसके कारण पृथ्वी के गर्म होने से वैश्विक मौसम में बदलाव हो रहा है अकेले कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ही खतरा नहीं है बल्कि पृथ्वी के ओपरी वायुमंडल में स्थित सुरक्षात्मक कवच ओजोन पथ भी पतली हो रही है सन उन्नीस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सी नामक औद्योगिक रसायनों के एक विशिष्ट वर्ग का विकास किया गया था क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अभिशैला अदहनीय और अन्य रासायनिक यौगिकों के साथ असक्रिय रवैया होने के कारण यह अनेक अनुप्रयोग जैसे आर्थिक एवं घरेलू रेफ्रिजरेटर इकाइयों वायु वाले प्रणोदको और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के स्वच्छता कारक विलयक के रूप में इसका उपयोग किया जाता रहा है समताप मंडल में वोजोन पत्र के स्तर में कमी होने और अंटार्कटिका के ऊपर में की पुष्टि हो जाने के बाद से इस प्रक्रिया के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जिम्मेदार ठहराया गया सौभाग्य से विश्व समुदाय ने तुरंत इस खतरे को समझकर कर कार्बन के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए